अथर्वेदिया मांडूक्य उपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय बैतथ्य प्रकरण का बत्तीस कार्य का संख्या विचार कर रहे थे न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षु न विमुक्त इतना परमार्थता वास्तव तत्व तो एक ही तो है अद्वैत है अपरिणामी है कोई विकार नहीं है उसमें इसलिए कोई निरोध उत्पत्ति हो नहीं सकता कोई बद्ध भी नहीं है कोई साधक भी नहीं है कोई मुमुक्ष भी नहीं है कोई मुक्त भी नहीं है एकमात्र तत्व ही है <coughs> सत्व, न स्पष्टयति। नीचे से तृतीय पंक्ति में अंतिम है द्वैत असत्व है द्वैत का असत्व अर्थात द्वैत मिथ्या है इसको श्रुति अवस्टम्भ अवस्टम्भ आश्रय श्रुति का आश्रय ले करके इसको स्पष्ट करते हैं कि द्वैत तो ये असत है असत मिथ्या मिथ्या शब्द का अर्थ है कि दिखता है किंतु हमेशा नहीं रहेगा इसको कहते हैं मिथ्या ये दृश्यते च बाध्यते च इसको कहते हैं मिथ्या जो बाध नहीं होगा वो सत्य होगा और जो कभी दिखेगा भी नहीं वो असत हो जाएगा बंध्या पुत्र जैसा किंतु ये जो मिथ्या कहते हैं वो दृश्यते बाध्यते दोनों ही होता है दिखता भी है किंतु हमेशा नहीं रहेगा श्रुति का आश्रय लेकर के द्वैत मिथ्या है इसको कहते हैं भाष्य में पंचम पंक्ति में यत्र यही द्वैतम इव होती यहात यश्याम अवस्थायाम जिस अवस्था में अर्थात अविद्यावस्था में द्वैतम इव होती वास्तव वहाँ द्वैत नहीं है द्वैत तो जैसा ये होता है दिखता है तो हमारा मन का संस्कार ऐसे है वो सब दिखाता है और उसमें सत्य बोल करके बता देता है द्वैतम इव भवती यने व इह यथात इस ब्रह्म में नाना इव पश्यति ब्रह्म अद्वितीय इसमें द्वितीय है नहीं किंतु यहाँ नाना इव पश्यति जो इस प्रकार की देखता है तो वो मृत्यु हो स मृत्यु मपनोति यहा नान पश्यती वो पूरा मंत्र इस प्रकार के उससे पहले है मनसे दव, मनसेवेदवाप्तव्यम नेह नानास्ती किंचन इस प्रकार के मनसा एवं आप मनसा अथा शुद्ध मनसा शुद्ध मन के द्वारा ब्रह्मकार से इसका अनुभव करना चाहिए यह ब्रह्मणी नाना नास्ती ब्रह्म केवल अद्वितीय है और जो इस प्रकार नहीं कर पाता है स मृत्यु हो स मृत्यु माप न थी मृत्यु से फिर मृत्यु अर्थात जन्म मृत्यु का चक्र में चलता है यह यह नाना इव पश्यति। वास्तविक नाना नहीं है किन्तु तो नाना इव नाना जैसा देखता है नाना जैसा देखता है कहते हैं अर्थात नाना को सत्य मानता है जीवन मुक्ति अवस्था में नाना दिखेगा किंतु अर्थात ये प्रतिभाषिक इस प्रकार की निश्चय हो जाए जो दिखता है वो दिखता है किंतु प्रातिभाषिक है सत्य नहीं है इतना निश्चय हो जाना यही ज्ञान है दिखेगा किंतु वो सत्य नहीं है आगे कहते हैं आत्मा एवं इदम सर्वम तो ये सब कुछ जो दिखता है वो आत्मा ही है आत्मा में अध्यस्त है कल्पित है और ब्रह्म एवं इदम सर्वम ये सब ब्रह्म ही है तो ब्रह्म में कल्पित है आत्मा ब्रह्म एक ही है एकम एव अद्वितीय तो एक ही है और अद्वितीय है एक है कहने का अर्थ अर्थात तो, सजातीय भेद और नहीं है जो कहते हैं ना इस ग्राम में एक ही ब्राह्मण है एक ही अर्थात सजातीय दूसरा ही नहीं है अन्य लोग हैं तो एकम कहने का तो सजातीय भेद का निराकरण करते हैं अद्वितीय कहते हैं अर्थात द्वितीय नहीं है और द्वित द्वितीय कहते हैं और अद्वितीय कहने से विजातीय भेद का निराकरण होता है और एवं कह करके स्वगत भेद का निराकरण किया जाता है इसी प्रकार शास्त्रकार लोग कहते हैं कई कई अन्यथा भी मिल जाता है किंतु मुख्य कहते हैं एकम कहकर सजातीय अद्वितीय कहकर के विजातीय एवं कह करके स्वगत तीन प्रकार के भेद हो सकता है पंचदशी में ये श्लोक आए है वृक्ष से स्वगत पत्र पुष्प फलादि भी वृक्षांतरात सजाती जाती ऐसे है द्वितीय प्रकरण में शायद आ गया होगा वृक्ष का स्वगत भेद वृक्ष एक है किंतु उसका स्वगत स्वस्मिन यो भेद वृक्ष का अंदर में ही भेद है कैसे कहते पत्र पुष्प फलादि भी पत्र पुष्प फलों को लेकर के वृक्ष का अंदर में ही भेद हो जाता है ब्रह्म में इस प्रकार के ब्रह्म तो एक है कि उसके अंदर में नाना अवयव है इस प्रकार नहीं है ब्रह्म में स्वगत भेद नहीं है जैसे वृक्ष में स्वगत भेद है अर्थात नाना अवयव है और वृक्षांतरा तो सजातीय एक वृक्ष दूसरा वृक्ष से भिन्न है इसको कहते हैं सजातीय भेद ब्रह्म में इस प्रकार एक ब्रह्म से दूसरा ब्रह्म भिन्न है इस प्रकार नहीं है क्योंकि दूसरा ब्रह्म है ही नहीं और विजातीय है शिलाित शिला से वृक्ष ये विजातीय भेद है इस प्रकार की ब्रह्म अब्रह्म से भिन्न होगा ये विजातीय भेद होगा ब्रह्म ब्रह्म से भिन्न होगा दो ब्रह्म होंगे तो एक ब्रह्म दूसरा ब्रह्म से भिन्न होगा इसको कह सजातीय भेद ये नहीं है क्योंकि दूसरा ब्रह्म नहीं है और एक ब्रह्म है बाकी अब्रह्म है अब्रह्म से ब्रह्म भिन्न होगा तो ये विजातीय भेद होगा कहते अब्रह्म कुछ नहीं है ब्रह्मो में बाकी जो है वो सब कल्पित ही है कल्पित के द्वारा जो अधिष्ठान है वो भिन्न नहीं हो जाता है कल्पित सर्प को लेकर के रज्जु भिन्न हो जाना ये नहीं होगा मूल भाषे में एकम एवं अद्वितीय आगे इदम सर्वम यदय आत्मा स्वगत स्वगत स्वस्मिन गतो यो भेदः अर्थात तो उसका अंदर में ही भेद है अर्थात तो नाना अवयव विशिष्ट हुआ एक अवयवी जैसे वृक्ष है कि उसका अवयव हो गया पत्र पुष्प फल जिसके जो सावयव होगा उसमें स्वगत भेद आएगा अवयव जो होंगे वो स्वगत भेद अपने में भेद है ब्रह्म में ब्रह्म सावयव नहीं है स्वगत भेद नहीं है उसमें ईदम सर्वम यदयम आत्मा इदम सर्वम यत किंचित ग्राह्यम ये सब आत्मा ही है क्योंकि जो कुछ ज्ञान हो रहा है जो कुछ पता चल रहा है वो आप में अध्यस्त है अध्यस्त तो पदार्थ का ही ज्ञान होता है ये वेदांत परिभाषा इत्यादि अन्य ग्रंथ में समझाते हैं प्रमात्र अवचिन्न चैतन्य प्रमेय अवचिन्न चैतन्य एक होने पर ही प्रमेय का ज्ञान होगा तो प्रमेय प्रमाता में अध्यस्त होता है तभी ज्ञान होता है तो जो कुछ हम जान रहे हैं वो सब हमें हम अध्यस्त है ये बार बार विचार होकर संस्कार होगा फिर हमारा व्यवहार में ये उतरेगा हम व्यवहार करने के लिए जब जा रहे हो ये संस्कार उठेगा कहेगा ये कल्पित है तो कहीं आप राजा से देश से प्रवृत्त हो जाते होंगे निवृत्त होते होंगे वो संस्कार अंदर से उठ के कहेगा ये कल्पित है तो आपका वेग आधा हो जाएगा कहेंगे हाँ अब ज्ञान हमको फल देने लगा है तो ये स्थिति आने से फिर सही में वेदांत का लाभ आने लगेगा तब तक वेदांत का कुछ लाभ नहीं आता होगा खाली दुख ही होता होगा कष्ट ही होता होगा इसको बार बार सुनते रहो किंतु सुनते सुनते संस्कार होकर के जिस दिन ये पहले बार उठेगा तो ये तो कल्पित तो है रुके ना रुके प्रवृति अलग बात है प्रवृत्ति का अगर वेग है तो रुकेगा नहीं किंतु जब संस्कार ही उठेगा कह देगा कि ये तो कल्पित तो है जिस पदार्थ के लिए आप जा रहे हैं जिससे हट रहे हैं ये कल्पित तो है इतना ही उठ जाएगा तो मन में आनंद होने लगेगा फिर धीरे धीरे वो प्रवृति भी हट जाएगा तो ये उठने तक कष्ट करके लगना पड़ता है ये और ये ना वो ये जो इदम सर्वम कह करके वो ये इसको बाद ने कहते हैं तो वहाँ तो जब अयम ब्रह्म में मुख्य समानाधिकरण है जो प्रत्येक है वही ब्रह्म है या की सर्वम इदम सर्वम के यदकिचित ग्राह्यम ये जो ग्राह्य है वो ग्राह्य नहीं है ये ब्रह्मई है इसको कहते हैं बादल सामाना देख रहे जब कहते हैं कि रज्जु सर्पो रज्जु कोई पूछता है कि, कि रज्जु कहाँ है सर्प देख करके आ गया आकर के दूसरे आदमी कहता है नहीं रज्जु है तो सर्प जो देखा है वो पूछता है कि रज्जु कहाँ है जो रज्जु को देखा है वो क्या कहता है सर्पो रज्जु तो इसको कहते हैं बाध सामान अधिकरण जिसको आप सर्पो समझते हैं, सर्पो नास्ती रज अस्थि इसको कहते हैं बाध सामान अधिकरण इसी प्रकार की यहाँ भी है इदम सर्वम जो कुछ ग्राह्य दिखता है और यद अयम आत्मा अधिष्ठान ही है ये बाद सामान अधिकरण है सामान अधिकरण्य चार प्रकार की कहते हैं एक तो हो गया मुख्य सामान जो की द्विजोतम ब्राह्मण वो मुख्य सामान है और दूसरा हो गया बाध सामानाधिकरण जो कि सर्पो रज्जु ये सर्वम खलु इदम ब्रह्म ये सर्वम खलुदम ब्रह्म इदम सर्वम यदै आत्मा ये समान वाक्य है इसको कहते हैं बाद सामान्यम और तीसरा प्रकार की हो गया आरोप सामानाधिकरण मनो ब्रह्मी उपासित तो मनो ब्रह्म कहते मन ब्रह्म मन का बाद हो जाता है ब्रह्म कहते ऐसा नहीं है मुख्य सामान नहीं है मनोब्रह्म मुख्य नहीं है इसको कहते हैं आरोप सामान अधिकरण अथा मन में ब्रह्म का आरोप करता है इसको कहते हैं आरोप सामान अधिकरण और चतुर्थ हो गया विशेषण विशेष समान नीलोत्पलम प्रसिद्ध है तो जो नील है वही उत्पल है विशेषण विशेष समान में चार प्रकार की समान शास्त्र में आता है ये मुंडक उपनिषद में तिरसठ पृष्ठा में है सिक्स टिप्पणी में है ये वास्तव मूल स्वराज्य सिद्धि ग्रंथ में ये बात का कहा गया है तो अन्यत्र उदाहरण दिया जाता है एकमेव यद एकदम सर्व यदय आत्मा ये पाद सामनाधि इत्यादि नाना श्रुतिभ्यो द्वैत असत्व सिद्धम ये सब श्रुति के द्वारा द्वैत असत है ये सिद्ध है औसत अर्थात मिथ्या, ये दिखता है ये त्रिकालों में रहेगा ऐसा नहीं है इसलिए इसमें बहुत ज्यादा रुचि सत्य तो बुद्धि ये सब नहीं रखना है केवल बस शरीर चलता है उसके लिए जितना है कर देना है शरीर चलता है उसके लिए क्यों करना है वो तो प्रारब्ध का आदि कहे इस प्रकार बुद्धि हो गया तो बढ़िया है फिर और कुछ करने का है ही नहीं अच्छा आगे टीका में द्वैत असत्व कथम उत्पत्ति प्रलयो न स कह दिया कि उत्पत्ति प्रलय कुछ न निरोधो न चोत्पत्ति क्यों द्वैत से असत्वा कह पूर्व पक्ष कहते हैं द्वैत असत है इसलिए उत्पत्ति प्रलय क्यों नहीं होगा तो उत्पत्ति प्रलय अलग बात है द्वैत का असत अलग बात है तो असत हो से उत्पत्ति प्रलय नहीं होगा ये क्यों है इतना आशंक्य सिद्धांत कहता है आप जो उत्पत्ति प्रलय अभी मानने के लिए तैयार हो रहे हो कि द्वैत किंबा अद्वैत्यूषयती उत्पत्ति और प्रलय ये द्वैत का उत्पत्ति प्रलय होगा अथवा अद्वैत का उत्पत्ति प्रलय होगा आप उत्पत्ति प्रलय मानना चाहते हैं किसका होगा द्वैत का अथवा अद्वैत का प्रथम हो गया द्वैत आद्यम विकल्पम दूसरी आद्य विकल्प का खंडन करता है तो द्वित का उत्पत्ति और प्रलय ये संभव नहीं है सिद्धांत कहता है भाष्य में सत् ही उत्पत्ति प्रलयो व्या सतः एक नंबर टिप्पणी दे दिया विद्यमान जो विद्यमान है उसका उत्पत्ति होगी नहीं तो विद्यमान है और जो विद्यमान है तो विद्यमान जो रहेगा उसका प्रलय हो जाएगा नहीं होगा तो सतह अर्थात जो विद्यमान होने वाला पदार्थ तो उसका उत्पत्ति प्रलय नहीं हो पाएगा और जो असत है बनिया पुत्र उसका उत्पत्ति प्रलय होगा तो कहते तो नहीं होगा अर्थात द्वैत या तो सत होगा नहीं तो असत होगा द्वैत अगर सत होगा उत्पत्ति प्रलय नहीं हो पाएगा क्योंकि वो तो है और द्वित अगर असत है तो उसका भी उत्पत्ति प्रलय नहीं होगा क्योंकि वो तो असत है आगे ना पी अद्वैत उत्पद्य उत्पद्यते लियते वह अद्वैत उत्पत्ति होता है अथवा लीन होता है ये भी नहीं होगा ये जो सिद्धांत यहाँ खंडन कर दिया द्वैत सत्य हो सकता है अथवा असत हो सकता है और दोनों का उत्पत्ति प्रलय नहीं हो सकता है ये क्यों कह दिया पूर्व पक्षी कहेगा कि ये जो घटपट दिखते हैं इसका उत्पत्ति होता है प्रलय होता है इसी को तो आप लोग द्वैत तो कहते हैं सिद्धांत कहता है कि आपका द्वैत तो सत्य है हमारा द्वैत तो अनिर्वचनीय है आप जो मानते हैं द्वैत् तो कहने से नया आय लोग या तो सत्य लेंगे नहीं तो असत लेंगे तो सिद्धांत अभी नया आय को ये पूछेगा कि आपका द्वैत् तो सत्य है अथवा तो असत है सत का अर्थ तो त्रिकालावाद हमेशा रहने वाला है उसका ना उत्पत्ति होगा ना नाश होगा तो इस दृष्टि से खंडन कर रहे हैं अगर द्वितो को निर्वचनीय लिया जाएगा तो खंडन नहीं है वो तो सिद्धांत मार लेगा द्वित अनिर्वचनीय है अच्छा आगे ठीक है मैं द्वितीय प्रत्याह द्वितीय विकल्प कहा था की अद्वैत उत्पद्य लियते सिद्धांत क्या था की नापी अद्वैतम उत्पद्य लियते अद्वैत का उत्पत्ति होगी और लीन होगा ये भी संभव नहीं है क्यों भाषा में कहते हैं अद्वयम च उत्पत्ति प्रलय बच्च इति विप्रति अद्वय भी है और विप्रति मतलब उत्पत्ति प्रलय वाला भी है तो अद्वय है तो फिर एक ही है तो फिर उसका उत्पत्ति प्रलय कैसे हो जाएगा क्योंकि <hah> उत्पत्ति होगा तो पहले के कारण होना पड़ेगा और प्रलय होगा तो फिर कारण में जाना पड़ेगा तो उत्पत्ति प्रलय का बात आएगा तो कम से कम कार्य कारण धो आना पड़ेगा फिर आप इधर अद्वैय कहते हैं अद्वैय में इसलिए उत्पत्ति प्रलय नहीं हो पाएगा कार्य कारण भाव नहीं है उधर पूर्व पक्ष कह रहा है ठीक है में व्यावहारिक द्वैत तो अंगीकारात तस्व तो उत्पत्ति प्रलयु इति आसंख्य व्यावहारिक द्वैत तो मान लेंगे क्योंकि सिद्धांती द्वैत तो के लिए सत अथवा असत कर दिया करके दोनों पक्षों को खंडन कर दिया अभी पूर्व पक्ष कहता है कि व्यावहारिक द्वैत तो को मान लेंगे जैसे वेदांती मानता है तो इति आशंक्य आह इस प्रकार आशंका करके सिद्धांत कहता है यस्त पुनर्दैत भाष्य में यस्त पुनर्दैत सम्यवहार सरज्जु सर सर्पवत्त आत्मी प्राणादिलक्षण कल्पित उक्त अगर आप व्यवहारिक पदार्थ का उत्पत्ति प्रलय कहेंगे तब तो भाष्य में कहते हैं पुनर्द्वित सम व्यवहार द्वैत का जो व्यवहार होता है अह मम अन्य घट पट इस प्रकार की जो से व्यवहार होता है स रज्जु सर्प बहत आत्मा आत्मनी रज्जु सर्प जैसे रज्जु में सर्प का कल्पना होता है इसी प्रकार की आत्मा में प्राण आदि लक्षण पहले आत्मा में प्राण की उत्पत्ति होती है कल्पित इतिम तो, ये कल्पित है अगर आप व्यावहारिक का उत्पत्ति प्रलय मानने लगेंगे तो हम कहेंगे तो जो व्यावहारिक है वो कल्पित है और कल्पित पदार्थ का उत्पत्ति प्रलय ये कोई वास्तव उत्पत्ति प्रलय नहीं है टीका में सिद्धांति कहता है कि विमतस तत्व तो न उत्पत्ति प्रलयवान कल्पित्व विमत अर्थात जो व्यावहारिक पदार्थ पूर्व व्यावहारिक पदार्थों को लेकर के शंका दिखाया सिद्धांति उसको कहता है विमत विमत अर्थात तो जो भाषा में देना द्वैत सम्व्यवहार इसी को विमत शब्द से ले रहे हैं विमत तत्व तो न उत्पत्ति प्रलयवान कल्पित्व रजु तो ये सिद्धांति अनुमान देता है जो द्वैत का व्यवहार है वो वास्तव उत्पत्ति प्रलय वाला नहीं है पदार्थ जैसे कल्पित है उसका उत्पत्ति प्रलय भी कल्पित है न तत्व तो न उत्पत्ति प्रलयवान क्यों नहीं है कहते हैं कल्पित तत्व व्यवहार भी कल्पित तो है तो उत्पत्ति प्रलय भी कल्पित तो होगा वास्तव तो नहीं होगा दृष्टांत तो देता था रज्जु सर्पवत रज्जु सर्प का उत्पत्ति और प्रलय तो कहते हैं रज्जु सर्प पहले तो वहां नहीं था तो जब आया तो मानना पड़ेगा उत्पत्ति और प्रलय जब फिर रजू का ज्ञान हो गया वो चला गया जैसा रजू सर्प कल्पित है उसका उत्पत्ति प्रलय वो भी ऐसे कल्पित है केवल मन में विचार करता है ये सिद्धांति अनुमान दे दिया ये अनुमान के ऊपर आगे विचार होगा विमत तत्व तो न उत्पत्ति प्रलय वान कल्पित तवत रजू वत इसमें दृष्टांत क्या हो गया रज्जु सर्प दृष्टान्त तो हो गया इति अत्र पूर्व पक्षी कहते हैं दृष्टान्त ये असिधि अर्थात दृष्टान्त असिधि अर्थात दृष्टांत में साध्य नहीं रहता है साध्य क्या है तत्व तो उत्पत्ति प्रलय तत्व तो उत्पत्ति प्रलय ये रज्जु सर्प में नहीं है दृष्टांत असिद्धि रज्जु सर्पय ने साध्य हो गया तत्व तो उत्पत्ति प्रलय न अर्थात तत्व तो उत्पत्ति प्रलय अभाव पूर्व पक्ष कहता है कि रज्जु सर्प में तत्व तो उत्पत्ति प्रलय का अभाव गा नहीं है तो फिर क्या है उत्पत्ति तो प्रलय है, है।, है। पूर्व कहेगा तो कहता है कि रज्जु सर्प से उत्पत्ति प्रलय ये है पूर्व कहेगा सिद्धांत कहता है कि जो रज्जु सर्प का उत्पत्ति प्रलय आप मानते हैं ये रजू सर्प का उत्पत्ति प्रलय क्या रजू में उत्पत्ति प्रलय होता है प्रथम विकल्प करता है सिद्धांती अर्थात ये पंक्ति जो आरंभ हुआ विमत से सिद्धांती सिद्धांतिक दृष्टान्त असिधि पूर्व पक्षी कहा, तो कहा। फिर आगे इति इतिहास उसके आगे फिर सिद्धांती कह रहा है मतलब ये वाक्य में तीन अंश आ गया सिद्धांति कह रहा है कि रजु सर्प से उत्पत्ति प्रलय प्रथम हो गया रज्जु सर्प का उत्पत्ति प्रलय रज्जु में है अथवा मनसी रज्जु सर्प का उत्पत्ति प्रलय मन में हो रहा है अर्थात ज्ञानाध्यास रज्जु सर्प का उत्पत्ति प्रलय रज्जु में हो रहा है ये क्या अध्यास हो जाएगा अर्थात अर्थाध्यास अथवा द्वोर वाह रजु सर्प का उत्पत्ति प्रलय मन में भी हो रहा है और वहाँ रजु में भी हो रहा है दोनों जागा में इति विकल्पीय सिद्धांति विकल्प किया क्योंकि पूर्व पक्ष कहा कि रज्जु सर्प का उत्पत्ति प्रलय हो रहा है सिद्धांत तीन विकल्प करता है रज्जु में हो रहा है मन में हो रहा है दोनों जगह में हो रहा है कहाँ हो रहा है प्रथमम प्रत्याह प्रथम प्रत्याम अर्थात रज्जु सर्प का उत्पत्ति प्रलय रज्जु में हो रहा है इसका निराकरण करता है सिद्धांत भाष्य में नहीं मनोविकल्पनाया रज्जु सर्प आदि लक्षण प्रलय उत्पत्ति ये जो रज्जु सर्पादि लक्षण ये मन का ही कल्पना है मनोविकल्पनाया रज्जु सर्पादि लक्षण आया समान अधिकरण है ये केवल मन का कल्पना ही है रज्जुम उत्पत्ति प्रलय उत्पत्तिर्व नहीं बाकी का में दिया नहीं तो मन का विकल्प जो है रज्जु सर्प वो उसका उत्पत्ति अथवा प्रलय रज्जु में नहीं होता है अगर रज्जु में रज्जु सर्प का उत्पत्ति प्रलय होता जितने लोग खड़े हैं सबको दिखना चाहिए तो इसलिए सिद्धार्थ कहता है कि रज्जु में उसका उत्पत्ति प्रलय नहीं होता है टीका में रज्जुम पश्यताम सर्वेशा उपलब्धि प्रसंगात इत्यर्थ अगर रज्जु में रज्जु सर्प का उत्पत्ति प्रलय होता रज्जु को जितने लोग खड़े होकर दिखते हैं सभी को वहा सर्प का उत्पत्ति प्रलय दिखना चाहिए किंतु नहीं दिख रहा है तो इसलिए अर्थात वह रज्जु में उसका उत्पत्ति प्रलय नहीं हो रहा है ठीक इसी प्रकार सामने में एक पदार्थ है किसी को अति प्रिय लगता है किसी को ठीक है चलेगा किसी को ये तो भाई चित्त विक्षेप करने वाला चीज है तो ये जो तीन प्रकार की अलग अलग हो गया इसी मतलब इससे क्या सिद्ध होता है वो जो पदार्थ अभी दिखता है उसमें ना प्रेयत्व है ना द्वेष्यत्व है ना निरपेक्षत्व है वो वस्तु में कुछ भी नहीं है ये तो कहे बलो कल्पना करता है जिस प्रकार की वस्तु में हम धर्म का कल्पना कर देते हैं इसको पंचदशिका जीव सृष्टि कहते हैं इसी प्रकार की ब्रह्म में ये पदार्थ का कल्पना भी कर लेते हैं इसको ईश्वर सृष्टि कह देते हैं तो ये सब कल्पना करता है तो यहाँ प्रथम विकल्प खंडन हुआ कि रज्जु सर्प का उत्पत्ति प्रलय रज्जु में नहीं होता है आगे टीका में द्वितीय दूस द्वितीय हो गया मनुष्य रज्जु सर्प का उत्पत्ति प्रलय ये मन में होता है सिद्धांत इसको भी खंडन करता है भाष्य में न च मनसी रज्जु सर्प उत्पत्ति ही प्रलय हो रज्जु सर्प का उत्पत्ति और प्रलय मन में होता है ये बात नहीं है सिद्धांत जो खंडन करता है वास्तव उत्पत्ति प्रलय का तत्व तो उत्पत्ति प्रलय पारम मतलब अनिर्वचनीय मानेगे सिद्धांत सर्वदा मान ले जाय हम भी कहते हैं किन्तु तत्व तो, तो उत्पत्ति प्रलय रज्जु सर्प का वास्तव उत्पत्ति प्रलय मन में होगा ये बात नहीं है टीका में क्यों मन में नहीं है कहते हैं बहिर् उपलब्धि विरोधात अगर रज्जु सर्प <SARP> का उत्पत्ति प्रलय मन में होता तो फिर बाहर में क्यों सर्प उधर है कहता ऐसा नहीं कहना चाहिए कहना चाहिए रज्जु सर्प हमारा मन में उत्पन्न हो गया ये नहीं कहता तो बहिर् उपलब्धि विरोधा इसलिए रज्जु सर्प का उत्पत्ति प्रलय मन में नहीं हो तृतीय निरस्यति तृतीय क्या था उभ अर्थात रज्जु में भी होता है मन में भी होता है दोनों प्रकार सिद्धांत कहता है कि भाष्य में न च उभय तो व सप्तमी अर्थ में कसी हो गया तो दोनों स्थान पर होता है ये बात नहीं है क्यों नहीं है टीका में कहते हैं उभयतो तो मनोरजु लक्षण न उभयतः अर्थात तो मनोरजु लक्षण मन में भी और रजु में भी मनोलक्षण रजु लक्षण सप्तमी है अर्थात तो ये समहार ध्वध करके आगे सप्तमी हुआ है मनोरजु लक्षण न रज्जु सर्प उत्पत्ति प्रलय युक्त रज्जु सर्प का उत्पत्ति प्रलय मन में भी है और रज्जु में भी है ये बात न युक्त ये बात संगत नहीं है द्वयः द्वय तो आधारो द्वयाधार्व दो जिसका आधार हो इसी प्रकार की कोई पदार्थ नहीं दिखता है जिसका आधार दो होगा एक वस्तु तो एक आधार में रहेगा आधार तो ये नहीं दिखता है इस प्रकार ये आधार तो हम कहेंगे एक खड़ा है दो कुर्सी में फहर होकर के इस प्रकार की यहाँ विचार नहीं है तो यहाँ तो अर्थात जहाँ ये पदार्थ का उत्पत्ति प्रलय होगा दो से एक ही उत्पत्ति नहीं हो जा सकता है रज्जु सर्पवत्त द्वैत मानसत्व अविशेषात न तत्व तो जन्म विनाशो दर्शयतुम शक्यो इतनी दार्ष्टांतिक माह जु सर्पवत द्वैत सिद्धांतिक जैसे रज्जु सर्प का जन्म उत्पत्ति प्रलय वास्तव नहीं हुआ इसी प्रकार रज्जु सर्पवत द्वैत भी मानसत्व तो अविशेषा रज्जु सर्प जैसे मानस है इसी प्रकार की ये द्वैत भी मानस है केवल मनोदृश्यदम द्वैतम यसराचरम आगे कहेंगे जो दिखता है केवल मन का ही दृश्य है तो इसलिए दृश्य दुखदायक है इसे हटने के लिए सुसुप्ति में चला जाता है मानसत्व अविशेषा न तत्व तो जन्म विनाश दर्शयित शक्य हो तत्व तो वास्तव जन्म विनाश नहीं देखा पाएंगे कल्पित है कह सक्यो इति दार्ष्टांतिकम आह दार्ष्टांतिक दिखाते हैं भाष्य में तथा तो मानसत्विशेषात तो द्वैत जैसे रजुसर्प मानस होने से वास्तव उसका जन्म मृत्यु उत्पत्ति प्रलय नहीं है इसी प्रकार द्वैत भी मानसत्व तो द्वैत मानस है अर्थात तो केवल तो तो तो मन का कार्य है होने से इसका भी वास्तव उत्पत्ति प्रलय नहीं है नी नियते मन सुसुप्ते वा द्वैतम गृह्य मन का ही कार्य है द्वैतम जब मन ही नहीं रहता है कार्यक्षम तब द्वैत भी नहीं रहेगा उसके लिए दृष्टांत तो दिखाते हैं नहीं नियते मनुष्य नियते दो नंबर टिप्पणी समाधि न निरुद्ध सती जब मन समाधि से निरुद्ध हो जाता है तब द्वैत नहीं रहेगा अथवा सुसुप्त सुसुप्ति में भी द्वैत नहीं रहेगा मन समाधि तो हो जाए द्वैत नहीं रहेगा सुसुप्ति में भी द्वैत नहीं रहेगा समाधि कठिन चीज है वहां पहुंचने तक तो इसलिए जब मनो बहुत विक्षिप्त हो जाता है सांसारी लोग क्या कहते हैं कुछ मुंह में डाल करके सो जाओ जा तो सब करते हैं नियते मन से सुषुप्ते व्वैतम गृह्य टीका में द्वैतस्य से न कुतचित तात्विक जन्म विनाश इतनी शेष कुतश्चित कारणात तो किसी भी कारण से द्वैत का तात्विक जन्म विनाश हो जाएगा उत्पत्ति प्रलय हो जाएगा ये संभव नहीं है वास्तव जन्म मृत्यु ये किसी का भी नहीं है मानसत्व असिद्धि असंख्य आह तो ये जो द्वैत है सिद्धांत कहता है कि यह सब मानस है पूर्व पक्ष कहता है कि मानसत्व तो असिद्धि अर्थात ये द्वैत क्यों मानस हो जाएगा द्वैत सब दिखता है वास्तव दिखता है तो सारे जगत प्रवृत्ति करता है और आप कहेंगे ये सब मानसत्व तो है तो है ये असिद्धि इस प्रकार पूर्व पक्षी आशंका करने से सिद्धांत कहता है कि भाष्य में अतो मनोविकल्पना मात्रम द्वैतम इति सिद्धम सिद्धांत कहता है कि आपका शंका करने का इसमें कोई अर्थात तो हेतु नहीं है मनोविकल्पना मातम द्वैतम यह द्वैत केवल मनो का विकल्पना ही है तो जितना जितना ये विचार होता है उतना उतना संस्कार होता है तो धीरे धीरे मनो ये इसको सब प्रवृत्ति को धीरे धीरे हटाएगा राग द्वेष से प्रवृत्ति होता है ये चाहिए ये नहीं चाहिए इसे हटना है इसको प्राप्त करना है इसे प्रवृत्ति तो जितना जितना ये सब कल्पित कल्पित निश्चय होगा और राग द्वेष हटेगा तो फिर ये प्रवृति घट जाएगा सिद्धम अच्छा न चो टीका मे न दर्शनमात्रे इति इति न मनोद्वैत दर्शन इति नुक्तम ये सिद्धांत कहता है बीच में पूर्व पक्ष पूर्व पक्ष कहता है द्वैत दर्शनमात्रे दर्शन मनो निमित्तम बाकी ऐसा है पूर्व पक्ष कहता है कि द्वैत दिखता है इसी के लिए मनो निमित्त है जैसे घट दिखता है उसके लिए चक्षु निमित्त है न चक्षु उपादान है घट का निमित्त है पूर्व पक्षी इसी प्रकार की कहता है कि जो द्वैत दिखता है इसके लिए मनो निमित्त है सिद्धांत क्या कह दिया मनो मात्र द्वैतम मनो अर्थात उपादान भी है निमित्त भी है सब कुछ मनो ही है पूर्व पक्ष कहता है कि ऐसा नहीं है मनो केवल निमित्तम द्वैत से दर्शन मात्रे मनो निमित्तम ऐसे पूर्व पक्षी कहता है सिद्धांत कहता है कि इतने नुक्तम यह बात ठीक नहीं है क्यों भ्रम सिद्ध अर्थात मन द्वैत का उपलब्धि में निमित्त है जब मन नहीं है तो द्वैत का उपलब्धि नहीं होगा द्वैत का उपलब्धि नहीं होगा किंतु द्वैत रहेगा नहीं रहेगा पुरुष कहता रहेगा पुरुष पक्ष कह रहा है सिद्धांती कह रहा है कि जब द्वैत का उपलब्धि नहीं हो रहा है तो द्वैत भी नहीं रहेगा जैसे जब रज्जु में सर्प का उपलब्धि ज्ञान नहीं हो रहा है तब वहाँ सर्प है ना ना सर्फ नहीं है नहीं है तो सिद्धांत कह रहा हैं कि ये जगत भी इसी प्रकार के हैं जब उपलब्ध नहीं हो रहा है तो वो पदार्थ ही नहीं है और उपलब्ध नहीं होने का अवस्था में मनुष्य कितना चिंता करता है उस पदार्थ का कितना उसमें आसक्ति कर लेता है कितना द्वेष कर लेता है कितना लंबा प्लानिंग कर लेता है जबकि वो पदार्थ भी नहीं है तो नहीं होने पर भी ये कितना ये चिंता तो ये वेदांत तो घटना ये कितना कठिन है तो देखिये हम जब मन का विचार चलता है कल तो वहां जाऊँगा ये कर लूंगा ये कर लूंगा ये सब करूंगा लेकिन वास्तविक रूप से पदार्थ है नहीं है कुछ नहीं है तो ये कितना ये घटना कठिन है जब विचार करने का समय मनोराज्य चलने का समय में ये आ जाएगा प्लस कहते है ना कि फ्लास आ जाएगा ये सब कल्पित तो है वो पदार्थ तो अभी नहीं है तो आपका बेग हो जाएगा इस प्रकार की बार बार करना है तब ये मनोराज्य धीरे धीरे ये जो कल ये जो प्लानिंग करना है ना ये सब धीरे धीरे धीरे धीरे घट जाएगा प्लानिंग जब जीरो हो जाएगा आप जीवन मुक्त हो जाएंगे तो जितना ये घट जाए तो कठिन है निश्चित रूप से है किंतु कोई और अन्य रास्ता भी नहीं है यही बार बार करना पड़ेगा सिद्धांत कह रहा है भ्रम अज्ञात सत्तायाम प्रमाण अभाव जो भ्रम सिद्ध है उसमें अज्ञात तो सत्ता नहीं है रज्जु में जो सर्प है वो ब्रह्मसिद्ध है तो रज्जु सर्प ब्रह्मसिद्ध है जिस समय में सर्प ज्ञात तो नहीं हो रहा है उस समय में वो सर्प विद्यमान है क्या अज्ञात तो सत्ता नहीं होता है ब्रह्मसिद्ध पदार्थ में अज्ञात तो सत्ता नहीं होता है खाली ब्रह्मसिद्ध नहीं है जितने सारे प्रातिभाषिक पदार्थ होते है स्वप्न जिस समय में नहीं देख रहे हैं उस समय में है स्वप्न स्वप्न जिस समय में नहीं देख रहे हैं उस समय वो सपना नहीं है रजु सर्प वो भी नहीं है सुख दुख ये तो साक्षी भाष्य है प्रतिभाषी का नहीं ये साक्षी भाष्य है जिस समय सुख दुख का ज्ञान नहीं हो रहा है उस समय सुख दुख है नहीं है साक्षी भाष्य जितने पदार्थ वो ज्ञात सत्ता को होते हैं तो जितना जितना हम साक्षी बनने लगेंगे तो हमको सब कुछ ज्ञात सत्ता को होगा हम जितना प्रमाता बनेंगे उतना उतना अर्थात तो अज्ञात सत्ता को लेकर के अन्य समय में मनोराज्य करेगा तो जितना जितना साक्षी के तरफ जाएगा ज्ञात सत्ता का तो पदार्थ तो दिखता है तो है नहीं तो नहीं है साक्षी भाष्य सब ज्ञात सत्ता को होते हैं ब्रह्म सिद्ध अज्ञात सत्ताया प्रमाण इति अभिप्रेत्य प्रकृतम उपसंग्रति तो जो भ्रम पदार्थ तो होता है वो अज्ञात अवस्था में उनका सत्ता ही नहीं रहता है ये जागृत पदार्थ जो व्यावहारिक पदार्थ वो भी ऐसे ही है तो इसलिए जिस समय में ज्ञान नहीं हो रहा है वो पदार्थ नहीं है प्रमाण अभाव इति अभिप्रेत्य इस प्रकार के मन में रखकर के ये विचार उपसंगार करते हैं भाष्य में तस्मात् सूक्तम द्वैतस्य से असत्वा निरोधादि अभाव परमार्थता इति द्वैत असत्व होने से मिथ्या होने से कोई उत्पत्ति इत्यादि नहीं है उत्पत्ति प्रलय ये सब कुछ नहीं है यही परमार्थता आगे टीका में निरोधादि अभाव से परमार्थत् पूर्व पक्षी अभी शंका ला रहे हैं निरोधादि अभाव अगर परमार्थ हो गया तत्र तो शास्त्र से व्यापार तत्र तो अर्थात तो अभाव निरोधादि का अभाव करने में शास्त्र का व्यापार उत्पत्ति हुआ जगत की जगत का प्रलय हुआ ये सब प्रमाण करता है शास्त्र त्र त्रता शास्त्रा अद्वैते तद् त्यापारा अद्वैत हो जाएगा तो निरोधादी नहीं रहेगा तो निरोध निधादी अभाव पर निधा अच्छा अच्छा अच्छा निरोधादि अभाव से परमाथ ये सिद्धांति कहा निरोधादि का अभाव परमािक है तत्र तो से व्यापारक पूर्व पक्ष कहता है कि निरोधादि में ही शास्त्र का व्यापार है क्योंकि शास्त्र कहता है जगत सृष्टि होता है जगत प्रलय होता है इस प्रकार शास्त्र कहता है तत्रात तो निरोधादो अभाव में नहीं निरोधाद निरोध अर्थात निरोध और सृष्टि शास्त्री सृष्टि प्रलय को कहता है होने से तथे अर्थात निरोधाद शास्त्र व्यापारात् अद्वैत तद अव्यापारात् अद्वैत में शास्त्र का क्या व्यापार रहेगा अद्वैत हो गया एक हो गया शास्त्रों तो वहां कोई उसका व्यापार नहीं है द्वैत में ही शास्त्र का व्यापार होने से अद्वैते है तद अव्यापारात् अभावो भावो बोधने व्याप्त भाव बोधने व्यापार विरोधार्थ अद्वैत में शास्त्र का व्यापार क्यों नहीं होगा ये प्रश्न अगर होगा क्योंकि सिद्धांत पूर्व पक्ष कह रहा है कि अद्वैत में शास्त्र का व्यापार नहीं है अद्वैत में शास्त्र का अव्यापार्थ सिद्धांत पूछेगा अद्वैत में शास्त्र का व्यापार क्यों नहीं रहेगा पूर्व पक्ष कह रहा है कि अभाव बोधने व्यापृत भाव बोधने व्यापार विरोधा अभाव का बोधन कराने में जो शास्त्र व्यापृत हुआ है वो भाव का बोधन नहीं कराएगा अभाव का बोधन में व्यापृत भाव बोधने व्यापार विरोधा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है निरोधादि अभाव से परमाथत्व तत्र अर्थत निरोधादि अभाव बात पहले जो हम कहा था वही ठीक है शास्त्र व्यापार है अर्थात पूर्व पक्षी कह रहा है कि शास्त्र अभी द्वैत का अभाव को कह रहा है द्वैत का अभाव को अगर शास्त्र कहेगा वो अद्वैत को नहीं कहेगा क्यों नहीं कहेगा क्योंकि अद्वैत तद तो अव्यापारा शास्त्र का व्यापार हो गया निरोधादि अभाव को कहने के लिए तो अर्थात तो द्वैत का अभाव को कहने के लिए शास्त्र का व्यापार हुआ और अद्वैत तद तो अव्यापारा अद्वैत तो में शास्त्र का व्यापार नहीं होगा पूर्व पक्ष कह रहा है सिद्धांत तो कह रहा है कि अद्वैत में शास्त्र का व्यापार क्यों नहीं होगा पूर्व पक्ष कह रहा है कि देखिए आपका जो शास्त्र है वो निरोधादि अभाव को कह रहा है आप कह दिए निरोधादि नहीं है निरोधादि का अभाव कह रहे तो अभाव का बोधन कराने में व्यापृत शास्त्र अद्वैत रूप का भाव का बोधन में व्यापार विरोधा जो द्वैत का अभाव रूप अभाव का कथन कर रहा है वो अद्वैत जो कि भाव पदार्थ है उसका बोधन नहीं कराएगा जो शास्त्र अभाव का बोधन कराएगा वो भाव का बोधन नहीं कराएगा ये पूर्व का अभिप्राय है तो निरोधादि अभाव परमात्व तो तो तथा तो तत्र निरोधादि अभाव है शास्त्र व्यापारत व्यापारा इस ये श्लोक में सिद्धांत कह दिया तो उत्पत्ति प्रलय इत्यादि सब कुछ नहीं है तो अभाव में शास्त्र का व्यापार हुआ अद्वैत है तद तो अव्यापारातरोध न द्वैत से निरोध द्वैत नहीं है मतलब द्वैत से निरोध जगत का प्रलय जगत का उत्पत्ति इस प्रकार की और जो उत्पत्ति प्रलय ये भी स्वरूप द्वैत भी है जगत द्वैत है उसका जो उत्पत्ति प्रलय ये भी द्वैत में आ जाएगा तो इसलिए निरोधादि अभाव तो यहाँ द्वैत का सीधा नहीं है अर्थात जगत है निरोधादि अभाव तो अभाव कहने से ये भी द्वैत अर्थात उत्पत्ति प्रलय अभाविक अच्छा निरोधादि आदि कह दिया उसमें फिर सृष्टि भी ले लेना है उनका अभाव कहा <ख्ण> कह कि जो शास्त्र अभाव का बोधन करा रहा है वो भाव का बोधन नहीं कराएगा भाव हो गया अद्वैत उसका बोधन नहीं कराएगा पूर्व पक्ष का इससे क्या सिद्ध हुआ अद्वैतम अप्रामाणिकम प्राप्त ये पूर्व पक्ष का मत हो गया अद्वैत अप्रामाणिक है क्यों अद्वैत को कौन कहेगा शास्त्र तो ये जो जगत का उत्पत्ति प्रलय का अभाव को कह दिया तो अभाव को कहने से अद्वैत जो भाव पदार्थ है उसको कौन कहेगा इसलिए अद्वैत अप्रामिक ये पूर्वपक्ष यहाँ तक लाया। भाष्य में यदि एवं द्वैता भावे है भाष्य में दे दिया यदि एवं अर्थात तो द्वैताभाव भावे शास्त्र व्यापार द्वैत का अभाव करने में का ना ना अद्धें ना अद्धें शास्त्र, शास्त्र का व्यापार हुआ न अद्वैत न अद्वैत शास्त्र व्यापार शास्त्र का व्यापार अद्वैत में नहीं होगा क्योंकि द्वैत का अभाव को जो कथन करेगा वो अद्वैत को नहीं कहेगा क्यों विरोधार्थ द्वैत एक द्वैत का अभाव अभाव, अभाव, अभाव पदार्थ है अद्वैत के भाव पदार्थ है भाव और अभाव में विरोध है शास्त्र दोनों को नहीं कहेगा ठीक है मैं से प्रामाणिकव तो अभाव किम सियात सिद्धांत कहते हैं कि अद्वैत आप कहते हैं कि अद्वैत प्रामाणिक नहीं होगा उससे क्या हो जाएगा अद्वैत से प्रामिकत्व अभाव है किम सियात आशंक है पूर्व पक्ष कह रहा है सत्य वस्तुत्वे प्रमाण अभाव शून्यवाद द्वैत शून्यवाद प्रसंगो देश अभा थोड़ा पाठ संशोधन करना पड़ेगा सती पदछेद होगा तथा सती अद्वैत वस्तुत्व प्रमाण अभावत् पूर्व पक्षी कह दिया अद्वैत में कोई प्रमाण नहीं रहा अद्वैत से वस्तुत्व प्रमाण अभावत द्वैत का आप सब अभाव कह दिए और अद्वैत में कोई प्रमाण नहीं रहा तो द्वैत भी नहीं रहा और अद्वैत भी नहीं रहा क्या आ गया शून्यवाद प्रसंगो ओकार होगा आगे वो विराम कट जाएगा प्रसंगो ओकार हो जाएगा हसीचर से उतो होता है क्यों द्वित से तो वहा दो नकार दे दिया ना तो वहा द्वित से उसका ऊपर में लिख दीजिए त तो हलंत करके विराम कर दीजिए आगे न कर दीजिए तो बाकी इस प्रकार घटता है किन्तु बड़े महाराजी इस प्रकार पाठ संशोधन करवाए हैं नकार तो पाठ नकार जो है ना दो नकार वो तो रहने दीजिए ऐसे उसका ऊपर में लिख दीजिए हलंत त तो, आगे पूर्ण विराम आगे न हलन्त तो तक पूर्वपक्ष का गया न से सिद्धांति का आरंभ होगा पूर्व पक्ष कह रहेगी तथा अद्वैत प्रमाण अभाव अद्वैत वस्तु है वास्तव है इसमें कोई प्रमाण नहीं रहा द्वैत का तो आप अभाव कह दिए इसलिए शून्यवाद प्रसंग हो गया क्यों कहते हैं द्वैत से अभाव अद्वैत भी नहीं है द्वैत भी नहीं रहा नहीं रहने से शून्य शून्यवाद प्रसंगात अद्वैत अप्रामिकून्यवाद द्वैत कुद द्वैत सत्व पूर्व पक्ष कहेगा न सिद्धांति कहेगा अद्वैत से अप्रामिक अप्रामिक हो गया ये वास्तविक बास तो सिद्धांति नहीं कहेगा एक देशी कहेगा क्योंकि सिद्धांतिक अप्रामाणिक नहीं कहेगा कोई एकदेशी अद्वैत अप्रामिक होने पर भी शून्यवाद कैसे हो जाएगा द्वैत से सत्वात अभी द्वैत है इसका उत्तर पूर्व पक्षी दे दिया द्वैत से अभाव अब तो द्वैतों का अभाव कह दिए द्वित तो कुछ नहीं है तो इसलिए शून्यवाद हो जाएगा आज यहाँ तक ओम पूर्ण मद पूर्ण मिद पूर्ण पूर्ण मुद्द से